ओम सहना वहनौन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीना वधीतमस्त मेषा वह ओ शातिशि अनुवाद की कक्षा में आज कपिलदेव द्विवेदी की जो दूसरी पुस्तक है रचना अनुवाद 25, 25 शब्दों का इन्होंने समावेश किया है अभ्यास में 25 शब्द बढ़ते रहेंगे और उसमें जो शब्दों का विभाग करने की शैली है वो पिछले भाग के ही अनुसार है जो प्रारंभिक रचनानुवाद को अम्धि में जैसे किया है कि क का, का, का जो सेक्शन है उसमें सर्वनाम और नाम अन्य जो भी हैं जिनको हम प्रातिपदिक कहते हैं वो सारे आएंगे और खा के अंतर्गत धातुए आएंगी और गम में अव्यय और घ के अंतर्गत विशेषण क्रिया विशेषण आदि जो होते हैं वो आएंगे तो पहला अभ्यास देखते हैं इसमें जो 25 शब्द आए हुए हैं तो इसमें तद् शब्द के प्रथमा व्यक्ति के रूप दिए हुए हैं सह तऊ ते और ये है पुल्लिंग में क्योंकि सर्वनाम शब्दों में युष्मद अस्मद के अतिरिक्त अन्य सभी शब्दों के तीन लिंगों में रूप चलते हैं आगे भवत शब्द का भवान दिया हुआ है ये प्रथमा का एक वचन है पुल्लिंग में इसको भवती कहके बोलेंगे और वो नदी के समान रूप चलेगा उसका वो भी दिया हुआ है इसमें आगे आकारांत शब्द हैं कुछ है। जैसे राम ईश्वर बालक मनुष्य नर ग्राम नृप विद्यालय तो इन सब के रूप बालक के समान या राम के समान चलेंगे प्रारंभ के कुछ अभ्यास तो इसमें जो पहला भाग निकल चुका है उसी के आधार पे आएंगे एक तरह से पुनरावृत्ति करवाएंगे ये धातुओं में भू धातु जिसके भवती भवतः भवंती रूप चलते हैं ऐसे ही पट धातु है भुआदि गण की है ये और लिख धातु ये तुदादि गण की है लिखती लिखत लिखंती हस धातु ये भुआदिगण की है और गम धातु भी भुआदिगण की है आंग उपसर्ग लगा देते हैं तो आगम बन जाता है और इसके जो चार लकारों में रूप चलते हैं लट लोट लंग विधलिंग उसमें गम के मकार को छकार हो जाता है अन्य लकारों में गम ही रहेगा मकार ही रहेगा अव्ययों में अत्र अत्र का तात्पर्य अस्मिन स्थाने अर्थात यहां तो ये त्रल प्रत्यय होता है सप्तमी के अर्थ में तो अत्र बन जाएगा और इह इसका भी अर्थ इह, यहां होता है क्योंकि इदम शब्द से ये दोनों बन जाते हैं अत्र भी और इह भी यह जो है इदम शब्द के स्थान पर ई आदेश हो जाता है सूत्र क्या है सूत्र इसका इदम इश। तो इदम का ई गया आगे ह प्रत्यय है इदमोह ऐसे ही यत्र ये यद शब्द से बनेगा यहाने या यमिन काले तो यत्र ऐसे ही तत्र तद शब्द से और किम शब्द से कुत्र यहां किम को कु आदेश हो जाता है कु हो हो। और इसी किम शब्द से अर्थ वही रहेगा तो कुआ शब्द भी बन जाएगा इसमें अत प्रत्यय करते हैं किम शब्द से कि किमा कि अत और अत प्रत्यय परि रहते के शब्द के स्थान में क्वा आदेश हो जाता है इसका सूत्र है क्वाति <coughs> तो ये शब्द हो गए धातु और ये सब मिलाकर के सभी 25 संख्या इनकी पूरी हो गई आगे इसमें जो और बातें हैं कि इस अभ्यास में जो वर्तमान में चल रहा है इसमें क्या क्या किस किस तरह से शब्द आएंगे तो इसमें ये राम शब्द का दिया है इन्होंने इसलिए कि अन्य शब्दों के रूप भी इसी के समान विद्यालय इत्यादि और धातु में भवती का दे दिया है संक्षेप में भवती भवतः भवंती इसी के समान पढ़ती लिखती हंसती गचती आगछती इत्यादि इनके रूप चलेंगे वाक्य संरचना में क्रिया सबसे मुख्य होती है और क्रिया के ही आधार पर यदि हम कर्तृवाच्य में वाक्य बना रहे हैं तो कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध होता है कर्मवाच्य के वाक्य अभी तो नहीं कुछ आगे चलकर के बनेंगे तो वहां क्रिया का और कर्म का संबंध होता है लेकिन इस संबंध में हम किस बात को देखते हैं कि क्रिया का और कर्ता का संबंध जो आपस में होगा तो उसमें लिंग नहीं देखेंगे केवल वचन देखेंगे कि कर्ता किस वचन में है उसी वचन में क्रिया भी होगी क्योंकि जब क्रिया कर्ता को कह रही है तो कर्ता के अनुसार उसको रहना पड़ेगा तो वचन देखेंगे विभक्ति नहीं देखेंगे लिंग नहीं देखेंगे क्योंकि लिंग क्रियाओं में होता नहीं और विभक्ति का व्यवहार वैसे तो ये प्रत्यय जो आते हैं सुप हो या तिंग हो इन सभी का नाम विभक्ति है संज्ञा की दृष्टि से देखें तो सभी प्रत्ययों का नाम विभक्ति है चाहे वो सुप हो या तिंग हो लेकिन व्यवहार में हम विभक्ति का प्रयोग जो प्राप्तों के रूप चलाते हैं वह करते हैं कि प्रथमा द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति ऐसे करके और धातुओं के रूप चलाते हैं तो विभक्ति है नाम तो है उनका लेकिन वहा व्यवहार करते हैं पुरुष शब्द का प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ऐसे करके तो दो बातों में समानता देखी जाएगी एक वचन की दृष्टि से कर्ता जिस वचन में है उसी वचन में क्रिया भी आएगी और दूसरी समानता कौन सी देखेंगे दूसरी समानता की दृष्टि से समानता तो नहीं कहेंगे उसको लेकिन जो नियम बनाया गया है कि युष्म के साथ में मध्यम पुरुष आता है अस्मद के साथ में उत्तम पुरुष आता है और अन्य जितने भी शब्द है इन दोनों के अतिरिक्त तो, युष्म और अस्मद के अतिरिक्त तो वहा शेषे प्रथम से प्रथम पुरुष आएगा तो तीन सूत्र इनके अलग अलग हैं युष्म के साथ में मध्यम पुरुष लाने का सूत्र युष्म्युपदे समानाधिकरण स्थान इन्यपी मध्यम अस्मद के साथ में उत्तम पुरुष लाने का सूत्र अस्मद्युतम और अन्य जितने भी शब्द रहेगे उनके लिए शेषे प्रथम तो दो बातें देखी जाती हैं क्रिया और कर्ता हम जब इनकी दोनों में समानता देखेंगे तो एक वचन और एक पुरुष लिंग नहीं देखेंगे और विभक्ति नहीं देखेंगे ऐसे ही यदि कर्म बनाएंगे तो कर्म के अनुसार जब क्रिया होगी तो वहां भी वही बात दोनों वचन और वचन और और क्या बताया था मैंने अभी पुरुश। हाँ पुरुष देखेंगे कि उस शब्द के साथ में कौन सा पुरुष आ सकता है ये नहीं देखेंगे कि उधर कौन सा पुरुष है इधर वही पुरुष होगा ये ऐसे मत करना तुलना वचन में तो करेंगे हम कि इधर एक वचन है इधर भी एक वचन द्विवचन है द्विवचन लेकिन पुरुष में ऐसे नहीं बोलना कि इधर ये पुरुष है इधर भी ये पुरुष क्योंकि प्राधिपतिकों में पुरुष होता ही नहीं है लेकिन वहां एक नियम तो बना दिया गया है कि इन प्राधिपतिकों के साथ में ये पुरुष आएगा इनके साथ में ये पुरुष आएगा उस नियम का पालन करना है हमें समानता नहीं कहेंगे इसके लिए उसका पालन करना है तो बड़ी सरलता है उसमें युष्म न हो बस तो प्रथम पुरुष आना ही है और युष्म की पहचान करना कोई कठिन है क्या भो की पहचान करनी है बाकी करनी ही नहीं है उन सब के साथ में प्रथम पुरुष आएगा तो ये नियम आगे ध्यान रखना है भगवत शब्द भी युष्म के अतिरिक्त ही है तो कौन सा पुरुष आएगा प्रथम पुरुष आएगा तो इसीलिए क्रिया का वचन और पुरुष दो चीजें लेकिन वचन में तो समानता देख लेंगे पुरुष में समानता नहीं उसके अनुसार ऐसे बोलना होगा ऐसे ही नियम दो में भवत का बता दिया है कि प्रथम पुरुष आता है तीन में ली तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है क्योंकि लिंग व्यवहार इसमें धातु में होता ही नहीं और कर्ता में प्रथमा होती है नियम चार में लिखा हुआ है कर्म में द्वितीया तो कर्ता में प्रथमा होती है इसका कोई सूत्र नहीं है अलग से कर्ता में प्रथमा करेगा वो उसमें कर्तरी शब्द आया हुआ हो प्रथमा जहां भी होगी तो उसका एक ही सूत्र है वो चाहे कर्ता में हो या कर्म में हो क्योंकि कर्म में कर्म में भी तो प्रथमा होगी सूत्र उसका एक ही है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इसमें कोई कर्ता का नाम नहीं है तो यही कर्ता है प्रथमा भी भी होती है वहां। और अन्य जितने भी कारक हैं उनकी विभक्ति करने वाले सूत्र दूसरे अध्याय के दूसरे अध्याय तृतीय पाद में दिए हुए हैं सब तो वहा प्रथम सूत्र जो विभक्ति लाने वाला है वह है कर्मणी द्वितीय और वो अनभि कारकों में करने वाले सूत्र हैं सब जब क्रिया नहीं कहती है उनको तब वो सूत्र लगते हैं यदि कर्म में हम क्रिया ला रहे हैं तो क्रिया ने कर्म को कह दिया तो कर्म द्वितीय अब नहीं लगेगा वहां फिर वही लगेगा प्रातिपतिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा नियम पांच में दिया हुआ है पदम न प्रयजित तो ये कोई वाक्य या सूत्र वैसा नहीं है जो कि अष्टाई में आया हुआ हो केवल एक नियम बता दिया गया है क्योंकि जब वाक्य हम प्रयोग करते हैं तो बिना विभक्ति का करते नहीं और विभक्ति यदि लाएंगे तो सुप या तिंग में से ही कुछ लाएंगे और सुप और तिंग लाएंगे तो सुप और तिंग जिसके अंत में होते हैं उसका नाम पद हो जाता है तो इस नियम स्पष्ट हो चुका कि पद का ही प्रयोग होता है अब से निकाल लो कि अपद का अपद का प्रयोग नहीं होता जो अपद है पद नहीं है अपदम न प्रवंजित अर्थात केवल मूल शब्द हम धातु बोलते हैं कि वह पढ़ता है सह पठ ऐसे नहीं कह सकते या वह पठती नहीं कह सकते क्योंकि वह कोई पद नहीं है या तद पठती नहीं कह सकते तद मूल शब्द है लेकिन पद नहीं है अभी क्योंकि व्यक्ति नहीं है इसके आगे तो ऐसे अपद का प्रयोग नहीं करते नियम छः में एक अर्थ वाले जो शब्द हैं उसमें से हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि उक्तार था नाम अप्रयोग जिसका अर्थ आ चुका है जिस अर्थ को कहने वाला शब्द आ चुका है उस अर्थ को कहने वाला द्वितीय शब्द लाने की आवश्यकता नहीं होती है हम ये नहीं कहते हैं कि रोटी चपाती खा लो एक बार बोल दिया रोटी बोल दो चपाती बोल दो फुलका बोल दो तो अब अनुवाद देखते हैं इसमें यह अपने आप पढ़ लेना जो उदाहरण स्वरूप वाक्य दिए हुए हैं प्रारंभ में और जहाँ ये अनुवाद बनाने के लिए है वहां से देखते हैं जैसे वह लिखता है तो यहाँ तद् शब्द का प्रयोग करना है प्रथमा व्यक्ति में तो एक वचन में सह लिखती ऐसे होना चाहिए लेकिन सह के तद् शब्द के आगे सुप्रत्यय का लोप जाता है ए और तद दोनों शब्द के आगे सुप्रत्यय जो आएगा प्रथमा के एक में उसका लोप करने का सूत्र दोलोप कौर्णय समा से हली इसका सर्वत्र ध्यान रखना है ये तो आगे चल करके बताएंगे इसको यहां इन्होंने जैसे उदाहरण वाक्य में सह पठती लिखा है ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है क्योंकि जब सुप्रत्यय का लोप हो गया तो विसर्ग बनेंगे किसके तो स लिखती अब यहां पर जैसे कहा कर्ता के अनुसार क्रिया होती है क्योंकि कर्तवाच्य के वाक्य है ये तो दो बातें हमने देख ली सह में एक है तो लिखती में एक और जो पुरुष पुरुश का नियम है कि युष्म अस्मद के अतिरिक्त सभी के साथ प्रथम पुरुष आएगा तो ये तद शब्द अतिरिक्त में आ गया इसलिए प्रथम पुरुष का प्रयोग हो गया तो एक वचन और प्रथम पुरुष स लिखती वह गांव को जाता है तो स ग्रामम ग्राम में द्वितीय व्यक्ति हो गई क्योंकि यह कर्तवाच्य में वाक्य है तो कर्म हो गया अनभिहित कर्ता हो गया अभिहित तो अभिहित करता हो या अभिहित कर्म हो उसमें प्रथमा होगी और एक ही चीज होती है अभिहित या तो करता या कर्म तो कर्म हो गया फिर अनभिहित इसलिए उसमें द्वितीया हो गई वह आता है अब यहां पर तो स्वलूपों को तो लगना नहीं है क्योंकि आगे हल परे नहीं है आगे क्षति बोलना है हमें तो यहां जो वही तीन सूत्र जो कि रेफ के स्थान पर उकार और यकार किया करते हैं दो सूत्र उकार करने वाले एक सूत्र करने करने वाला, उकार करने वाले दो सूत्र उतो रो रपता दपलुते और हशीचा। लेकिन इन दोनों की शर्त है कि रेफ से पूर्व ह्रस्व अकार होना चाहिए वो यहां भी है तथा शब्द का हमने सह बनाया तो स के आगे सुप्रत्यय का रेफ है तो सर अब रेफ से पूर्व ह्रस्वकार है तो प्राप्त इनमें से कोई हो सकता है लेकिन हम ये भी देखेंगे परे क्या मांगते हैं ये तो अतोरो परे मांगता है हृस्व अकार वो यहाँ नहीं है हसीज परे मांगता है हष वो भी यहाँ नहीं है तो तीसरा सूत्र जो भो भगो आठवें अध्याय में है वो लग जाएगा भोभगो भगो अघो अपूर्व से योशी तो यकार होकर के लोपह शाकल से लोप हो जाएगा सौ आगत क्षति अब संधि हो नहीं सकती क्योंकि संधि करने वाला सूत्र अकह सवर्ण दीर्घ यहाँ ये श्रष्ट अध्याय में है, और भूबगो इत्यादि सूत्र लगाए हमने लोपहश से दोनों ये आठवें अध्याय के तीन पादों के हैं, तो पूर्व से धम से वो असिद्ध हो जाएंगे तो अकह सवर्ण दीर्घ को यहाँ पर रेफ ही दिखाई देगा याकार भी नहीं याकार तो दूसरे स्टेप में आया हुआ है पहले तो हमने रेफ को यकार किया था और यकार का फिर लोप किया था तो हम ये कहें कि यकार का लोप असिद्ध हो गया ऐसा नहीं बल्कि यकार ही असिद्ध हो गया तो यकार के लोप की तो बात ही नहीं है जब यकार ही असिद्ध हो गया उस सूत्र की दृष्टि में अकह सवर्ण सूत्र की दृष्टि में तो उसको क्या दिखाई देगा यकार या रेफ उसको रेफ दिखाई देगा अब रेफ दिखाई देगा तो अकहस्वर्ण दीर्घ लग जाएगा अक से उत्तर अब रेफ अक में कब आता है रेफ तो अक में आता ही नहीं प्याक से उत्तर सवर्ण आज पर रहते बात समाप्त हो गई तो ऐसे ही रहेगा स आगक्ष बालक पढ़ता है तो बालक कहा यहां तो विसर्ग होने तो वो जो हमने सात अक्षर चुने हुए हैं क तो ये जो सात वर्ण हैं इनके परे रहते यदि संभावना है रेफ है यदि तो विसर्ग हो जाएंगे बालक पढ़ती राम लिखता है अब यहाँ पर खर परे रहते विसर्ग होते हैं और अवसान में होते हैं तो यहाँ ना तो खर परे है ना अवसान है तो रेफ ही रहा रामर अब यहाँ रेफ से पूर्व क्योंकि ह्रस्वकार है आगे हश परे है तो हर्ष लग जाएगा अतोरो जब सूत्र लगाते हैं तो दो सूत्र और साथ में लगते हैं आदगुण और एग पदांता हसीच लगाते हैं तो एक सूत्र और लगेगा आद गुण और भोग को लगाते हैं तब भी एक सूत्र और लगेगा लोपह कर ले तो रामो लिखती हसीच और आदगुण मनुष्य हसता है मनुष्य अब यहां भी विसर्णी हो पाएंगे हरा है तो मनुष्यो हसती राजा यहां आता है तो राजन शब्द तो नकारांत आगे आएगा यहाँ अकारांत नृप शब्द ले सकते हैं अभी नृप दिया हुआ है इन्होंने तो उसके आगे आ रहा है अत्र तो खर तो परे नहीं है तो रेफ रहा तो नृपर अत्र अब यहाँ रेफ के दोनों ओर रस्व आ चुका है तो एक ही सूत्र है वो अतोरो दपुते ये लगेगा उसके बाद दो सूत्र और लगाएंगे आदगुण और दति पूर्व रूप होकर के नृपोत्र तो यहाँ अक से उत्तर सवर्ण पर आ गया इसलिए दीर्घ हो गया गच्छति राम विद्यालय जाता है हसीचा लगा करके रामो विद्यालयम गच्छति आप वहां जाते हैं अब ये भवत् शब्द क्योंकि आदर अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं तो आप वहां जाता है ऐसे नहीं बोलते हिंदी में व्यवहार में नहीं आता एक है तब भी जाते हैं ऐसे बोलेंगे दो हैं बहुत हैं तब भी जाते हैं ऐसे ही बोलेंगे तो यूं वाक्य देख करके ये नहीं पता लगेगा कि हम एक वचन बोले कि द्विवचन बोले या चलो द्विवचन में हम दोनों लगा सकते हैं आप दोनों जाते हैं लेकिन एक और बहुत में इसमें निर्णय ये वाक्य देख करके हो जाएगा क्या नहीं होगा तो हम कोई सा बना सकते हैं इसमें और वैसे अगर बोल रहे हैं सामने हैं तो वहां तो हमें पता लगा, लगी रहा है कितने लोग खड़े हुए हैं या कितने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन वाक्य लिखा है यहां मनुष्य तो है नहीं जाने वाले तो एक क्वेश्चन का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं तो क्या बनेगा ये क्वेश्चन में भगवान तत्र गति और बहुवचन यदि कहेंगे तो भवंत तत्र गति अब क्योंकि ये जो इनका क वाला भाग चल रहा है ये क ऐसे करके ले रहे हैं अनुवाद में ये तो अब तक जितने वाक्य आए हैं सारे क्वेश्चन में आए हैं तो उस दृष्टि से यहाँ पर हम एक अर्थ ही लेंगे तो भवान तत्र गच्छति वह मनुष्य कहा जाता है सर्वनाम शब्द विशेषण भी बन जाते हैं ये जब किसी के साथ में जो आते हैं तो, तो यहाँ तद शब्द बन गया मनुष्य का विशेषण और विशेषण और विशेष्य में समानता लिंग की भी वचन की भी विभक्ति की भी तीनों प्रकार की तो एक वचन और पुलिंग तो स मनुष्य अब स के आगे तो विसर्ग हो नहीं पाएगा सु ही चला गया मनुष्य के आगे हो जाएगा विसर्ग स मनुष्य कुत्र गति अब द्विवचन के वाक के लिए वे दोनों हसती हैं तो तद शब्द का द्विवचन बनेगा सह तऊ और भी में आएगी और प्रथम पुरुष रहेगा ही ही अभी हम लट प्रयोग कर रहे हैं सभी ये है। तो तऊ हसत वे दोनों कहा जाते हैं यहाँ भी तऊ आएगा तऊ कह दो आदमी यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ हम भले ही दो का द्वि शब्द का रूप न बोलें, द्विवचन बोलकर के भी वही अर्थ निकलेगा तो मनुष्यऊ और अत्र आगे आ रहा है तो को अव आदेश यावह, तो मनुष्यावत्र आगे आगछत क्योंकि वहां द्विवचन बोलना है हमें प्रथम पुरुष का तो अत्र और आगछत वर्ण दीर्घ होकर के मनुष्याव दो राजा वहां जा रहे हैं तो नृप का देवचन में नृप तत्र वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं तो तऊ और जहां की है संस्कृत यत्र यत्र ग और वहां हंसते हैं तो तत्र हसत अब ये हस्धातु का भी संबंध वे दोनों के साथ ही है इनकी यहां क्रियाएं दो हैं कर्ता एक ही है एक का मतलब एक शब्द है तो दो वो लेकिन एक शब्द जो तउ हमने बोला है उस तऊ का संबंध गच्छत के साथ भी है हसत के साथ भी है इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन दोनों में रहेगा आप दोनों आते हैं अब यहां हम भवान का द्विवचन बोलेंगे भवन तो भवान भवंत भवंत इस तरह से रूप चलते हैं इसके भवंत अब यहां आगछत बोलना है हमें तो आव आदेश हो जाएगा तो बहुवचन के वाक्यों में वे सब यहां आते हैं तो तर शब्द का बहुवचन में ते और अत्र यहां की है अत्र अब इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं मतलब दो प्रकार के सूत्र यहाँ प्राप्त हो रहे हैं कि एक तो ते और अत्र यहां आयादेश भी प्राप्त हो रहा है हो रहा है कि नहीं ते और अत्र तो एचो है वाह तो अ आदेश यदि कर लें तो क्या बनेगा तय तयअत्र और तयत्र मिला दें और यदि आकार का लोप कर दें लोप है शाकल्य से क्योंकि विकल्प से लोप भी करता है त तो अत्र लेकिन ऐसा नहीं बनाएंगे एक अन्य सूत्र भी प्राप्त हो रहा है वो है एंग पदांता दत्ती के पदांत एंग से उत्तर आकार यदि आ रहा है ह्रस्व आकार तो वो आकार उसी ए में मिल जाएगा पूर्व रूप तो अब प्रश्न ये है कि फिर हम एच यवाया क्यों नहीं लगा रहे तो जिसका क्षेत्र कम होता है वो अपवाद होता है एगहा पदानता क्या मांग रहा है परे क्या होना चाहिए केवल एक, एक। वो कह रहा है मेरी एक मांग है बस मुझे हृस्व कर दे दो और एचू यवायावह इसमें तो पूरे अची की मृत्यु आ रही है तो इसको देना पड़ेगा तो एग पदांता लगेगा तो तेत्र पूर्व रूप हो गया अब का उच्चारण नहीं करेंगे तो क्या था वाक्य वे सब यहां आते हैं तेत्र आते हैं आगछन्ती यहां सवर्ण हो जाएगा तेत्रा तेत्रागछति ठीक है सब बालक विद्यालय जा रहे हैं अब यहां यदि हम केवल बालक बालका बहुवचन बोलें तो सब अर्थ तो नहीं आएगा उसमें यदि भी इन्होंने इसी दृष्टि से यहाँ लिखा है कि बहुवचन बोलना है क्योंकि सर्व शब्द का रूप अभी इन्होंने नहीं दिया यहाँ पर लेकिन हम बालका यदि कह दे तो भाई ठीक है ये किसी विद्यालय में 100 बालक हैं और 10 जा रहे हैं या तीन जा रहे हैं तभी तो हम कहेंगे बालक यानी बालक कि बालका बहुवचन कह दे यदि हम तो वहां भी तो घट जाएगा तीन बालकों में और पूरे विद्यालय के बालक जा रहे हैं तब भी बालक बालकह गंति कह सकते हैं लेकिन सब जा रहे हैं ये अर्थ बिना सर्व शब्द के नहीं निकलेगा तो सर्व भी यहाँ लगाना चाहिए सर्व। अब सर्व बन जाएगा विशेषण बालक शब्द का तो विशेषण बन जाएगा तो बालक पुल्लिंग है सर्व भी पुल्लिंग में आएगा बालक प्रथमा की व्यक्ति के रूप में बोलेंगे हम तो ये भी प्रथमा में आएगा बालक बहुवचन में है तो सर्व भी बहुवचन में आएगा तो सर्व सर्वनाम शब्द है उसके रूप में थोड़ा अंतर पड़ जाएगा भले ही अकारांत है लेकिन बालक के समान रूप नहीं चलेंगे उसके तो सर्व, सर्व सर्वे।, सर्वे तो सर्वे बालका हा। अब बालका हम विसर्ग बोलना है नहीं बोलना है ये अगले वर्ण पर निर्भर करता है तो आगे हश आ रहा है विद्यालय का वकार लेकिन हष से मतलब नहीं है यहाँ पर क्योंकि हष क्य नहीं पाएगा क्योंकि रेफ के पूर्व ह्रस्वकार नहीं है तो भो सूत्र लगेगा और वो कहता है आगे अश परे होना चाहिए तो अश परे है अश में वकार आ गया यदि रेप से पूर्व दीर्घ आकार है तो हम कभी भी इन तीनों सूत्रों को नहीं देखते दो सूत्र तो हट जाते हैं तुरंत ही केवल भोग हो के आधार पर निर्णय करेंगे वो लग सकता है या नहीं और यदि रेप से पूर्व ह्रस्वकार भी नहीं है दीर्घ आकार भी नहीं है और आगे घर भी परे नहीं है तो क्या होगा रेफ ही रहेगा रेफ ही रहेगा तत्सवित क्या है रेफ से पूर्व ठीक तो है रेफ रहेगा यानी आकार नहीं है हर्स्व या दीर्घ कोई सागी। आगे हर्ष परे है लेकिन क्या करेगा हर्ष कैसे लगाए हसीचर कैसे लगाए भो भगो? क्योंकि दोनों की शर्त आकार पूर्व में हो अच्छा तो फिर सवितर दूरितानी में क्यों नहीं हुआ देव सावितु। सावितु सावितु। मंद्र मंद्र देव बड़े परिश्रम से बनाए परमात्मा ने सवितर सवितर दूरिता तो क्या होना चाहिए हसीचल लगना चाहिए नहीं सवितो दूरिता हम्म देखो ये जो तीनों सूत्र है अतोर प्रतापुलते और हसीचय और भूभगो ये तीनों सूत्र उस रेफ को उकार या यकार करते हैं जो रेफ उकार अनुबंध हटकर के बना है यानी कि रू का रेफ और विसर्ग करने वाला सूत्र खरबसा निर्सर्जनीय ये रेफ मात्र को विसर्ग करता है वो चाहे उसमें पहले उ अनुबंध था या नहीं था अब क्योंकि ये सवितर ये सवित्री शब्द और संबोधन का रूप है ये संबोधन में सु आया हम्म तो सवित्री शब्द संबोधन में क्योंकि आगे संबोधन का एक वचन जो होता है उसका नाम होता है संबुद्धि तो समबु पर रहते हृस्व से गुण से गुण हो जाता है तो सवित्री को री को गुण हुआ तो क्या बनेगा री को गुण करेंगे तो क्या बनेगा और अब अर में जो रेफ आया है क्या रू था पहले ये तो कैसे लगे हसीचर रू का तो है ही नहीं तो यह सुरक्षित रह गया सवितर प्रातर अग्निम प्रातर वहां तो मूल रूप में यानी कि शब्द का स्वरूप ही रेफांत है प्रातर वो भी रूका नहीं है लेकिन विसर करने वाले के सामने ये बातें नहीं चलेंगी काल शब्द बोलो प्रातर के आगे हो जागी। हो गया विसर्ग बोली रुकेगा लेकिन विसर करने वाले के लिए फिर अक्षर भी तो वहां आगे अब प्रातर अग्नि में तो वो अक्षर है वर्ण ही नहीं आगे अग्नि में आ रहा है सवितुर वर्ण्य में तो वह आ रहा है तो इस तरह से यहाँ जहां कहीं भी हम देखेंगे कि रेफ से पूर्व ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार नहीं है यानी आकार मात्र यदि नहीं है और आगे खर नहीं है तो रेफ तो दिखाई देगा ही तो क्या वाक्य चल रहा था सर्वे बालिका विद्यालयम गच्छन्ति। गच्छन्ति नहीं गच्छन्ति वे मनुष्य कहा जा रहे हैं अब यहां भी ऐसा ही है कि मनुष्य शब्द के साथ में एक शब्द तत् और जुड़ेगा अब ये क्योंकि संकेत कर रहे हैं दूर के मनुष्यों की ओर तो सर्वनाम शब्द के साथ में जब कोई दूसरा शब्द आता है तो सर्वनाम शब्द विशेषण बन जाता है ये ध्यान रखना है सदा सर्वनाम का हम अकेले भी प्रयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं प्रारंभ में कि सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो संज्ञा के स्थान में आ जाए फिर स्थान में आ गया तो फिर वो तो हट गया ना तो अकेले सर्वनाम का भी प्रयोग होता है और विशेषण के रूप में भी लेकिन युष्म ये ये विशेषण ऐसे नहीं प्रयोग में आते हैं है अब मैं के साथ में कोई और विशेषण बोलेंगे क्या वो ठीक है अगर नहीं किसी जानकारी किसी को तो नाम बोल दिया अपना जैसे अभिवादन करते हैं अभिवादय हम देवदत्ता भो हो। भो मैं देवदत्त भो होद कर रहा हूं अभिवाद <coughs> तो वे, वे मनुष्य तो मनुष्य में क्योंकि बहुवचन पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति तो यहाँ भी तद शब्द पुल्लिंग बहुवचन प्रथमा व्यक्ति ते ते मनुष्या विसर्ग रहेगा कुत्र ककार का आ रहा है इसलिए ते मनुष्यः कुत्र गंती आप सब तो यहां आएगा भवंतः और पठन्ति बोलना है आगे तो पकार आ रहा है विसर्ग हो जाएंगे भवंतः पठन्ति। कोई उलझन तो नहीं आ रही है समझने में अब तक है? ऐसे ही वे सब अब वे अब दोनों सरवनाम है यहाँ पर लेकिन दोनों सर्वनाम हिंदी में हम देख रहे हैं ते, वे और सब लेकिन यहां ये यह सब शब्द अलग से नहीं है ये वे ते का ही अर्थ बनेगा वे सब यहाँ हम वे की अलग बनाए गे ते और सब की अलग बनाए सर्वे कोई आवश्यकता नहीं है हाँ यदि कहीं प्रसंग ऐसा होता भी है कि जैसे बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं और हम किसी को बता रहे हैं तो हम कहेंगे ते पठनती इशारा भी कर दिया उधर की ओर और उसमें तीन या तीन से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं तो ते पठंती बोलेंगे नहीं क्या इससे यह भी अर्थ निकल आया कि जितने बैठे हैं सारे पढ़ रहे हैं ये तो नहीं आया ऐसे स्थलों पर सर्व ही बोलना पड़ेगा क्योंकि ते पठंती और ते सर्वे पठंती में अंतर आ गया अब उसमें एक भी शेष नहीं है और ते पठंती में शेष भी रह सकते हैं तो यहां दोनों प्रकार से वाक्य बन सकता है लेकिन यहाँ जो चल रहा है इनका प्रसंग ये केवल बहुवचन सिखाना चाह रहे हैं तद शब्द का तो ते पठनती ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे ही वे सब लिखते हैं ते लिखनती ठीक है तो अब रूप याद करने इसमें आवश्यक रहेंगे जो जो भी प्रयोग में आते जा रहे हैं जैसे आज के अभ्यास में ये अकारांत पुलिंग ये अनिवार्य इसमें आ चुका है बार बार नहीं बताएंगे ये इन एक किसी शब्द के से बालक के हमने रूप याद कर लिए सातों व्यक्तियों में तो उस जैसे ही अन्य जितने भी अकारांत तो पुलिंग वाले शब्द हैं सब के रूप उसके समान ही चलेंगे इन्होंने राम का दिया होगा तो राम के समान ले सकते हैं लेकिन राम का व्यवहार प्रयोग में तो वैसा नहीं आता सारे वचनों में अब तीन तीन राम या उससे अधिक राम कहा से लाएंगे हम या दो दो राम बालक का प्रयोग कर सकते हैं तो सार्थक शब्द का ही रूप याद किया जाए जिसका कि प्रयोग भी, भी व्यवहार में आ जाए अब रामानाम, राम, रामयो, रामानाम, रामे, रामयो, रामे, रामेशु या रटाते हैं बच्चों को इनके लिए लेकिन जरा उनसे पूछो कि रामानाम का और रामेशु का प्रयोग कब किया था आपने अनुवाद में कहा होगा बोलो राम इत्यादि इनका प्रयोग कहाँ होगा रामयोह कहा होगा रामाभ्याम कब करेंगे प्रयोग इनका है? जब राम की राम से श्रेष्ठता <laughs> तो और जो है इनका हम याद करें जैसे अकारांत में बालक ले लिया अब इन्होंने क्या किया है कि में राम ले लिया इकारांत में, में हरी ले लिया उकारांत में विष्णु ले लिया लेकिन ये कहा से लाए आम संख्या में अधिक इनको तो हमें क्या करना है अकारांत में बालक ले लिया आकारांत में लता ले सकते हैं या बालिका ले लो कारांत में कवि है मुनि है बहुत से शब्द है और उकारांत में गुरु है भानु है ऐसे ले सकते हैं तो ये शब्दों के रूप हो गए और सर्वनाम शब्द जिसमें तद् दिया हुआ है तद् के सारी व्यक्तियों में रूप याद कर लेने हैं सह तऊ ता ते तम तु तेन ताभ्याम तई ही ताभ्याम तेभ्यह, तस्मात ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोहु तेाम तस्मिन तयोहु तेषु ये पुल लिंग हो गए और सर्वनाम शब्दों में नपुंसक लिंग के रूप चलाना बहुत सरल होता है स्त्रीलिंग में तो बदल जाएंगे पूरे के पूरे लेकिन पुल और नपुंसक लिंग इसमें मात्र प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति और उसमें भी हम कहें कि केवल एक प्रकार क्योंकि जो रूप प्रथम बनता है वही द्वितीय बनता है नपमुंसक में यह नियम होता है तो केवल एक ही व्यक्ति का तो अंतर पड़ा आगे तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुलिंग के समान ही चलेंगे तो तत्ते तानी इतना यदि हमें याद हो गया तो हमें हमेंता तो, तो आगे फिर तीर्णताभ्यांता ही पुल्लिंग के समान प्रारंभ हो जाएंगे तो इसको भी याद कर लेना और धातुओं में लठलकार का प्रयोग आया है इस अभ्यास में तो लठलकार में भवती इत्यादि जो है इसमें दिया हुआ होगा रूप इन्होंने दे संख्या बता देते हैं ये कहा किसका रूप दिया है तो उसके आधार पे इसके अन्नों के रूप चल जाएंगे तो आज यही समाप्त करते हैं प्रथम अभ्यास के लिए कल दूसरा अभ्यास देखेंगे प्रणव ध्वनि ओ...